श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म सखसमत चौदह सौ सात की फाल्गुन शुक्ला पंद्रह को दिन के समय सिंह लग्न में पश्चिमी बंगाल के नवदीप नावक ग्राम में हुआ था इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सचि देवी था ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे इन्हें लोग श्री राधा का अवतार मानते हैं बंगाल के वैष्णव में तो इन्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं इनके जीवन के अंतिम छह वर्ष तो राधा भाव में ही बीते। उन दिनों इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए थे जिस समय ये श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर रोने और चीखने लगते थे उस समय पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था इनके व्यक्तित्व का लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि वासुदेव सार्वभौम और प्रकाशानंद सरस्वती जैसे अद्वैत वेदांती भी इनके क्षण भर के संग से कृष्ण प्रेमी बन गए यही नहीं इनके विरोधी भी इनके भक्त बन गए और जगाई मधाई जैसे महान दुराचारी भी संत बन गए कई बड़े बड़े सन्यासी भी इनके अनुयायी बन गए यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य भगवत भक्ति और भगवन नाम का प्रचार करना और जगत में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित करना था तथापि इन्होंने दूसरे धर्मों और दूसरे साधनों की कभी निंदा नहीं की इनके भक्ति सिद्धांत में द्वैत और अद्वैत का बड़ा सुंदर समन्वय हुआ है इन्होंने कलीमल ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए भगवान नाम के जप और को ही मुख्य और सरल उपाय माना है इनकी दक्षिण यात्रा में गोदावरी के के तट पर इनका इनके शिष्य राय रामानंद के साथ बड़ा विलक्षण संवाद हुआ जिसमें इन्होंने राधा भाव को सबसे ऊंचा भाव बतलाया इन्होंने अपने शिक्षा में अपने उपदेशों का सार भाव हा, सार भर दिया है शिक्षाष्टक का भाव यह है मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन का अधिक से अधिक समय भगवान के सुमधुर नामों के कीर्तन में लगावे जो अंतकरण की शुद्धि का सबसे उत्तम और सुगम उपाय है कीर्तन करते समय वह प्रेम में इतना मग्न हो जाए कि उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगे उसकी वाणी गदगद हो जाए और शरीर पुलकित हो जाए भगवान नाम का कीर्तन करने वाला अपने को तृण से भी छोटा समझे वृक्ष से भी अधिक सहनशील बने और स्वयं अमान्य होकर दूसरों को मान दे भगवान नाम के उच्चारण में देश काल का कोई बंधन नहीं है जो जहाँ जब चाहे भगवान नाम का उच्चारण कर सकता है भगवान ने अपनी सारी शक्ति और अपना सारा माधुर्य अपने नामों के अंदर भर दिया है यो तो भगवान के सभी नाम मधुर और कल्याणकारी है किंतु हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे यह महामंत्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला है भगवान नाम का बिना श्रद्धा के उच्चारण करने से भी मनुष्य संसार के दुखों से छूटकर भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह बताया है कि भक्तों को भगवान नाम के उच्चारण के साथ दैवी संपत्ति का भी अर्जन करना चाहिए दैवी संपत्ति के प्रधान लक्षण उन्होंने ये बताए हैं दया अहिंसा मसर शून्यता सत्य समता उदारता मृदुता शौच अनाशक्ति परोपकार समता निष्कामता चित्त की स्थिरता इंद्रिय दमन युक्ता हार विहार गंभीरता पर दुख कातरता मैत्री तेज धैर्य इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर देते थे उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए यह नियम बना दिया था कि कोई स्त्री से बात न करे एक बार इनके शिष्य छोटे हरिदास ने माधवी नाम की एक वृद्धा स्त्री से बात कर ली थी जो स्वयं महाप्रभु की भक्त थी केवल इस अपराध के लिए उन्होंने हरिदास का सदा के लिए परित्याग कर दिया यद्यपि उनका चरित्र सर्वथा निर्दोष था